थ कूटस्थे भावम कैमुत्र कन्याभाष ताबत ज्वारा दर्शाती कूटस्थ में ज्वर नहीं है ज्वर का अभाव इसको दिखाना चाहते हैं कैमुत्र कन्या चिदाभाष में भी ज्वर नहीं है तो कूटस्थ में कहा से आएगा कैमुत्र कन्या दिखाना चाहते हैं पहले चिदा में ज्वरा दिखाते है चिदाभाष में भी ज्वर नहीं तो कूटस्थ में कहा से चिदाष चिदा सत्या ज्वरो नास्त प्रकाशक स्वभा दृष्ट न चेतरत चिदाभाष को जरो स्वतः ज्वर स्वना चिदाभाष में कोई ज्वर स्वतः नहीं है वो तो आरोपित होता है यतचित प्रकाश एक स्वभावत्व तो एव दृष्टम न चितरत। चितरथ चितिभाष चित का स्वरूप है प्रकाश एक स्वभाव प्रकाश स्वरूपे है और कोई स्वरूप नहीं प्रकाश एक स्वभाव है चित्त में तो चिदाभाष प्रकाश स्वरूप है उसमें कुछ नहीं से स्वतः नहीं का अर्थ तीनों शरीर के संबंध से ही दिखता है संबंध के बिना सतह का अर्थ शरीर त्रय गणा जाले में चंद्र का कंपन प्रतिबंब दिखता है जल हिलेगा तो चंद्र में कंपन दिखता है प्रतिबिंब में कंपन वस्तुता नहीं है चंद्र में कंपन हुआ कंपन चंद्र चंद्र में दिख जल में कंपन हुआ चंद्र में दिखता है इसी प्रकार तीनों शरीर के साथ संबंध होने पर ही चितावास में ज्वर दिखता है शरीर रहेगा तो ज्वर संबंध क्यों ना तीनों शरीर में ज्वर है उसके संबंध क्यों ना स्वतः कोई भी ज्वर हो चितावास आगे नतः कोई ज्वर नहीं है क्यों नहीं कुतः चित प्रकाशी के स्वभाव प्रकाशिक स्वभाव से चिद है प्रकाश स्वभाव वो सिद्ध है विद्वत अनुभव सिद्धवार विद्वान के अनुभव सिद्ध है चित प्रकाश स्वरूप है प्रतिबिंब से Legends... चिदाभाष तथा तो मृष्टि चित्त है प्रकाश स्वभाव उसका प्रतिबिंब भी प्रकाश स्वभाव होगा चिदा भाषा उसने ज्वर का संबंध कहाँ से प्रकाश स्वभाव ही देखता नजर जैसे चंद्र का प्रतिबिंब चंद्र प्रकाश दिखता है कंपन तो में ही होता है चंद्र प्रतिमा में वस्तुत चिदाभास में कोई नहीं है तीनों सर्य के साथ संबंध करने से ही दिखता है यदर्थम चिदाभा से ज्वरा भाव उपपादित तो दिदानी दर्शाई थी चीधावास में ज्वारा भाव जिसके लिए उपादन किया गया किसके लिए उपवादन किया कोई बता सकते हो चीधावास में ज्वाराव क्यों कहा में भाव का आगा। का आगा दिखाने के लिए ज्वाराभाव का अभाव दिखाने के ज्वर का अभाव खाली दिखाने के लिए ना और छोटी क्या? कौमित्र के न्याय कुटस्थ में कौमित्र के न्याय से ज्वार दिखाने के लिए चिदाभाष में ज्वार भाव दिखाया यद जिताभाषे ज्वरा भाव उपवादित चिदाभाष में ज्वार भाव जिसके लिए दिखाया था उसका भी दिखाती इधानी दस चिदा प्रसम भाव्या ज्वरा साक्षिणिका कथा ेकता मेने चिदा विद्य चिदाभासे ज्वर असं्य प्रतिपादन किया चिदावास में जल संभव नहीं है साक्षी ने कहा कथा साक्षी तो में क्या कहना ये कौमुवास तो में भी नहीं है प्रतिमा उसका बिंब में कहा से आएगा वो जल नहीं है एवं अपीसा होने पर भी ही अविद्या एकता एक तो एक में नहीं चिदावास एकता को मानती है मानता है एकता में नहीं लीट लक माना चिदावस ने एकत्व को के कारण मानता है चिताभाषा टीका में यदर्थ यदा चिदा भी ज्वार न संभाव्य थे जब चिदाभाष में भी ज्वर संभव नहीं है तीन संभवती साक्षी में ज्वर संभव नहीं ये तो किम वक्तव्य क्या कहना है तो पूर्वार्थ की व्याख्या हुई ज्वार साक्ष क्या कहना है न्वरामी तो अनुभव से कागति ज्वर नहीं ज्वर नहीं सब कहते ज्वरा कष्ट हो रहा है सबको तो अनुभव होता है स्त्री कहते गति के अभिध्याण ही एवं एकता में चिदा अभिध्याणी चिदाभास उ के साथ अपना संबंध कल्पना करता है तो। ये कहा चिदाभास एक संक्षेप से कहा गया था आगे स्पष्ट अर्थ है एकता मे ने संक्षेपेण उत्तम अर्थ प्रपंच जो अर्थ संक्षेप से कहा गया एकता में चिदाभास एकता को माना चिदाभाष ने उसका प्रपंच करके अर्थ विस्तार करके कहते है साक्षी सत्य मध्य सेनो सेनो सेनो तस्सर्वं तस्सर्वं वास्तवं वास्तवं फस्य शेनोपेते पुत्री तत्स वास्तवं स्वी म साक्षी साक्षी षष्टी सी सत्य साक्षी कूटस्थ साक्षी सत्य सत्ये उपेते वपुस्त्र अध्य वपुस्त्र सर्े वपुषात्र वपुस्त्र तीन कैसे के स्वपे अपने से युक्त स्वयं युक्त सही तस्वीर ने कहा चिदाभास। चिदाभास से युक्त तीनों शरीर में साक्षी सत्यतम अभ्य साक्षी अधिष्ठान उसमें सत्यत्व है उसमें सत्यत आरोपित है तीनों शरीर तीनों शरीर के अंदर शिक्षण स्वर्ण चिदाभाष चिदाभास विशिष्ट तीनों सर में चिदाभास के साथ तीनों शरीर में अधिष्ठान की सत्यता का अभ्यास करके चिदाभास के साथ तीनों शरीर है अभ्यस्त उसमें अधिष्ठान की सत्यता दिखती है जैसे इदम रजत में इधम सत्यत्व रजत में इधमता रजत में दिखती है इसी प्रकार साक्षीगत सत्यत्व का अभ्यास होता है किसमें तीन सर चिदाभाष के साथ चिन्ह में स्वे उपेते उपेत वपुस्त चिदाभासन नाभा चिदाभास के साथ तीन में साक्षी के सत्यत्व को अभ्यास करके साक्षी का सत्यत्व अध्यास किसी में हुआ तीनों में, चिदाभास के साथ तत्सर्व वास्तव स्व्य स्वरूप मित्र मान्य तीनों शर्म में सत्यता का अध्यास हुआ तीनों सर में जरा है वो जरा तीनों शर्य के साथ साक्षी सत्यत्व अध्यक्ष क्या हुआ अभी तीनों चिदाभास में सत्यत्व का भ्रम हुआ और तीनों स्वर्य ज्वर है तो ज्वर को अपना स्वरूप माना सब जो दिखता है सब को सत्य माना सर्व वास्तव स्वय मन्यते मान्यते क्या मानता है वो सब अपना वास्तव स्वरूप है साक्षी गो अपना वास्तव स्वरूप माना अपने तो हुआ। और तीनों स्वर में ज़रा दिखते हैं चिताभाष मानते मेरे में सब ही सत्यत्व भी और ज़रा ही इसलिए मैं अहम ऐसे भ्रम होता है अविद्या के कारण चिताभाष स्वयन सहित है स्वपद से क्या लेना चिताभाष के सहित शरीर तीनु सरे में साक्षीगत सत्यम अभ्य साक्षीगत्यता जरवत जल तीनु सर में ज्वर है बताओ तीनुस ज्वर हे सूल कारण तीन में ज्वरवत शर्त्र ज्वर वाले तीनुसर इको सत्यमता चिदा स्वस्तव रूप मनते अपना वास्तव स्वरूप मानता है चितावासा तो ज्वाल में इसे व्यवहार होता है करता है तो न्या न्या न्या। एवं भ्रांति ज्ञान सत्य किम इत्याह इसे भ्रम ज्ञान होने पर क्या होगा उसका उत्तर देते हैं। ए ए भ्रांति भ्रांति स्वयं स्वयं मन्यते मन्यते ्रांति कालेय शरीस्रत्व स्वयम ज्वरामती मेरे कुटुब्बिवत पूर्व में दिया भ्रम साक्षीगत सत्यत्व चिदाभास के साथ तीनों शरीर में अभ्यास करके ज्वर वाले तीनों शरीर को सत्य मानता है चिदाभास ज्वर वाले तीनों शरीर को सत्य क्यों मानता है साक्षी के सत्य तो इसमें अभ्यास हुआ तीनों शरीर को सत्य मानता है यह भ्रम ज्ञान है ये तस्वीर ने ऐसे भ्रम के समय में अयम चिदाभाष शरीर सु ज्वर ज्वर किसमें शरीशु ज्वर शरीर में ज्वर होते समय अतः स्वयं ज्वरामी मान्यते न्यन तिन शरीर के साथ सत्यता का अभ्यास करके सत्य मानता है शरीर में ज्वर रहते तो समय स्वयं ज्वरामी मान्यते ऐसा चिदाभाष मानता मैं दुखी हूं ज्वर को प्राप्त करता हूं कुटुम्बीवत ऐसे कुटुम्बी जिसके कुटुंब में परिवार में कोई दुखी हुआ वो कुट में बड़ा दुखी हो जाता है पुत्र का पहल टूट गया पिता बैठ कर रो रहा है नो रहा है इसका साथ कराते कुटुंबी से दुखी होता है ना नहीं जैसे कुटुंब में कोई पुत्र पत्नी आदि कोई दुखी हो वो भी कहता बड़ा दुखी होता है इस प्रकार चितावास ये सब को सत्य मानता है तीनों ज्वर वाले शरीर और उसमें चिताभासा उसके साथ भी तादात्म्य होकर ये सब में सत्य मानता है माने से क्या है ओ ज्वर सर्वे में होता है अपने बड़ा के अस्याम भ्रांति वेला भ्रांति कारण शरीर निष्ठ ज्वर सात्म आरोप में ज्वर है अपने आरोप करता है महा तत्दृषातः क्टुंबी क्टुंबी कर्ता दृष्टान्तम विषदी दृष्टांत क्या है कुटुम्बी वतन कुटुम्बिक वतन है कुटुम्बी दृष्टान्त जो कुटुम्बी दिया तपस्सु पुत्रदारेषु तपस्सु तपाई की वृथा यथा मनते पुष्स्त गाभासोप्यभिम तपस्सु पुत्रु तपस्व पुत्रदारेषु तपा मन्यते पुरुष पुस्तक में जो पाठ है पुत्र धारेश तप्यसु वो तप्य नहीं चाहे पहले तपत्सु यह नहीं तपत्सु तप्यत्सु नहीं तपत्सु पहले पाठ पुत्र है तपत्सु पुत्रधारेश पुत्र पत्नी आदि संताप को प्राप्त करते समय तपाई वृथा यथा मन्यते पुरुष कूटुम्बी पुरुष क्या मानता है तपा अहम मैं कष्ट प्राप्त करता हूँ ऐसे पुरुष मानता है तदवद आभासो भी अभिमन्य थे आभास भी सीधा भाष भी ऐसे अभिमान करता है शरीर में ज्वर कर... है अपने को मानता है ज्वारी अहम उत्तरधारी तप करते हैं संताप को प्राप्त तप संतापे कष्ट प्राप्त करते हैं और कुटिंबी कहता तपामी थी वृक्षा मानता है जैसे अभिमान करता है इस प्रकार आभाष भी अभिमान करता है शरीर में ज्वर होने पर हप अभिवेक दशायाम चिदाभाष से भ्रांतिया ज्वरम प्रदर्श्य अज्ञान अवस्था में अविवेक अवस्था तो में चिदाभाष में भ्रांति से ज्वर दिखाया वास्तव नहीं भ्रांति से विवेक दशायाम तदभाव दर्शे भ्रांति से जदि राज्य में सर्प दिखेगा विवेक को जाने नसुट नसुट पर न हो जाएगा सर्प रहेगा राज्य में विवेक दशायाम तदभाव तो ज्वर का अभाव दिखाते हैं विविच्य भ्रांति मुज्जिव स्वयप्यगणयन सदा चिंतन साक्षिंक शरीरमनुसंजरेत समप्य गणयन स्वयं नहीं समप्य गणयन नहीं सदा कह दिया था विविच्य भ्रांति मुज्जित समप्य गणयन सदा पीठ की पाठे स्व अपि गणयन विविच्य विवेक चिदावास विवेकेगा किस विवेक करे कुटस्थ को अपने स्वरूप से जाना प्रतिबिंब कुटस्थ वास्तव है कुटस्थों को अपने स्वरूप को शरीरों को पृथ पुथ समझ करके भ्रांति मुज्जित भ्रांति का त्याग करे क्या उज्जवि भ्रांति का त्याग करके स्वमी अगणयन सदा अपने भी गिनती नहीं करता है अपने भी वास्तव्य है क्या चिदावास का स्वरूप नहीं अपनी अगणयन अपने स्वरूप भी गिनत नहीं करता है क्या करता फिर सदा चिंतन साक्षीन साक्षी चिंतन करता हुआ शरीरम अनुसंजलित अकस्मात सारे में दुख होने पर उसके पीछे क्यों दुखी होगा जो विवेक हो जाता है पहले विवेक नहीं होने से सारे दुख होने पर सारे में दुख होने पर अपने को दुखी मानता था कुटुंबी बात और जब विवेक हो गया भ्रांति नष्ट हो गया अपने को भी गिनत नहीं करता है सदा साक्षी का चिंतन करता है अपना स्वरूप नहीं कुछ साखी का चिंतन करता है कभी चिंतन करता है मैं साखी कुटस्तर नित्य हो मैं ये सीधा भाषण नहीं ऐसे चिंतन करता है क्योंकि प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखता है प्रतिबिंब कोई अलग है नहीं बिंब ही है प्रतिबिंब झूठा कहते हैं वो बिंब ही वास्तव स्वरूप उसका है चिदाभाष का वास्तव स्वरूप कूटस्थ ही है साक्षी का ही हमेशा चिंतन करता है जिसमें ज्वरादि का कोई संबंध नहीं कूटस्थ है कस्मा शरीर मानू समझोरे थे के पीछे अपने को दुखी क्यों मानेगा चिदाभाष चिदाभाष विवेक कौन करेगा चिदाभाष किसका विवेक करेगा कुटस्थम स्वात्मा शरीर कुटस्थ को अपने स्वरूप को तीनों शरीर को विवेक करके विवेक करने का भेद ने ज्ञातवास से भिन्न है कुटस्थ शरीर भी भिन्न है ऐसे जान करके तो सर्वम वास्तवम सत्स्वरूप मन इतुक्ता भ्रांति पहले भ्रांति थी वो सबको वास्तव मानता था साक्षी का सत्यत्व तो अभ्यास करके तीनों शरीर अपने को सब को सत्य मानता था ये जो भ्रांति पहले कही गई उसको पर भ्रांति में उज्जित परित्यजित कर स्व अभाव रूप ज्ञान है न स्वयं भी जनता के मैं भी को मेरा कोई रूप नहीं है चिदावास स्वस्मिन अपनी आदर मकुर अपने स्वरूप भी आदर नहीं करता है तो क्या करता है अपना जो वास्तव स्वरूप स्व निजम रूपन अपना चितावास का जो वास्तव स्वरूप क्या है साखी है जो ज्वराज रहित कोई संग असंग शुद्ध है रहित साखी उसका ही चिंतन करता है सदा चिंतन निरंतर चिंतन करते हुए कस्मात शरीरम अनुसंजरित शरीर के पीछे अपनी दुखी क्यों मानेगा ज्वरवत शरीरम अनुसूचित स्वयं कस्मात संजोरित ज्वर वे उसको लेकर के अपने क्यों दुखी होगा उसका अभिप्राय न संजरित विवेक होने पर अपने को ज्वरा मानेगा नहीं, नहीं मानेगा ओ भ्रांति ज्ञान हो गया ज्वर का कारण है अरे विवेक ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया ज्वर अभाव का कारण विवेक ज्ञान हो जाएगा ज्वर अपने में है नहीं। ज्वर अभाव भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान यो हो ज्वर तद अभाव कारणत्व भ्रांति ज्ञान है ज्वर कारणत्व तत्व ज्ञान है तद अभाव कारणत्व तत्व स्वीकार ज्वर भाव कारण तो में में ज्वर भाव कारण है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान होने पर ज्वरभाव दृष्टान्त प्रदर्शन है ना स्पष्ट दृष्टान देखा करके दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करते वस्तु सर्पादि ज्ञानं हेतु पलायने ज्ञानं हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने हिधि कृतमप्युशोचती अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम रज में सर्प ज्ञान सर्प यथा है यथा यथाथ अयथा है अयथा वस्तु कौन हुआ सर्प सर्प उसका जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान हो गया पलायन हेतु भागने में हेतु क्या हुआ सर्प ज्ञान भ्रांति ज्ञान है ना पलायन हेतु हो गया अयथा वस्तु सर्पादि अधि ज्ञानम ज्ञान हो गया पलायन हेतु ज्वर का कारण हुआ भ्रम ज्ञान रज्जु ज्ञान जो रज्जु का ज्ञान हो जाएगा सर्प ज्ञान रहेगा नहीं अहिधि ध्वस्त अहि है सर्प सर्प की बुद्धि नष्ट हो जाएगी रज्जु ज्ञान होने पर सर्प ज्ञान नष्ट होने पर जो सर्प ज्ञान नष्ट हो गया उसके अर्थ भागे या तु कृतम आपके अनुसोचती जो भाग गया था उसके लिए अनुसोच करता है जो पलाय भाग्या था उसके लिए पश्चाताप करता है व्यर्थ में दौड़ गया कभी तो गिर पड़ता है जोर से भागेंगे तो गिर जाएगा हाथ पैर कहीं टूटता है रजाद कल्पित से सर्पादे ज्ञानम रज कल्पित सर्पे है अय वस्तु उसका ज्ञान भ्रम ज्ञान पलायन कारण भवती आदि सर्पा दिया आदि शब्द से स्थानु है चोर समझ लिया शाम के देखा ठूंढ देखा गया चोर खड़ा है इधर घर में अंदर हो गया नहीं तो के चला गया चोर आदि शब्द साणु कड़पित तो चोर गृह के ठूंढ पेड़ का धा काटा हुआ शाम सा, को देखा कोई आदमी चोर खड़ा, खड़ा है रजु आदि ज्ञान है ना सर्प आदि बुद्धि निवृत्त हो रज्जु ज्ञान हो गया स्थानु ज्ञान हो गया तो चोर बुद्धि नहीं रहेगी सर्प ज्ञान नहीं रहेगा कदपि पढ़ाया न जो पहले भाग गया था पढ़ाया नहीं था उसके भी अनुशोच करता है पीछे तो करता है कि वृथात के समय आई थी अनुप्य अनुताप करता है घर में दौड़ कर भागा आगे भय करेगा नहीं पहले जो भय किया था उसके लिए भी अनुताप करता है पहले कहा था चिंतन साक्षीण साक्षीण सदा चिंतन निरंतर तो सदा चिंतन साक्षीण साक्षी का चिंतन करता है चिदाभास हमेशा अर्थम दृष्टानते न स्पष्टी जो तो साक्षी का चिंतन चिदाभास करता है इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं मिथ्याभियोग मिथ्याभियोग शरणं शरणं गतः गतः प्राश्चि प्रसिद्ध क्षमा निवात्मा शरणं गतः मिथ्याभ किसके ऊपर मिथ्या दोष आरोप किया किसके ऊपर मिथ्या आरोप किया तो आरोप करने वाला दोषी या जिसके ऊपर आरोप किया दोषी आरोप करने वाला आरोप करने वाला दोषी वो नहीं है किस किस का ऐसा है, है कोई पढ़ते समय इसका कलम नहीं मिला कलम किसने ले लिया तुरंत किसने ले लिया वही कहीं होगा पहले थोड़ा देखो कहीं नहीं मिला तो तुरंत कहा मेरा कलम ले लिया पुस्तक देखा कहीं नहीं मिलता किसने ले लिया उसके मुख से निकलेगा किसने ले लिया तुरंत और यदि कोई नहीं है एक दो कोई है तो कहेगा इन्हें इन, इन ले लिया किसने लिया तो ले लिया मतलब कौन लेगा एक दो कोई कमरा में रहते थे वही लें तो, ले। तो हमेशा आरोप करे किसने ले लिया फिर बाद में जब मिल जाएगा फिर क्या कहेगा अरे ना नहीं यहाँ था गलती से ऐसे बोल दिया फिर क्षमा प्रार्थना करेगा क्षमा प्रार्थना नहीं करेगी तो बोलेगा ऐसे बार बार गलती से बोल दिया किसी को कह दिया तुमने ले लिया और कौन ले कोई नहीं तो फिर कौन कहा जाएगा फिर बाद देखा हुई <laughs> फिर कपड़ा के नीचे कहेंगे फिर बाद में क्या करेगा ऐसे मिथ्याभ दोष हुआ सही मिथ्या करने वाला दोषी हो गया उसके लिए प्राय चित प्रसिद्ध है क्या करता है क्षमा पर निभा प्रार्थना करता है विवेकता नहीं गलती होगी कहते ना लोग में किसको आरोप किया बाद में समझ लिया की मिथ्या है जैसे क्षमा करता है इसी प्रकार चीदावास क्या करता है पहले साक्षी में आरोप करता था ये जर में सुखी दुखी अभिमान करता था अभी समझ लिया साक्षी में मेरे में नहीं साक्षी में नहीं और मेरा वास्तव स्वरूप साक्षी साखी में ज्वर है क्या और मिथ्या अभियोग करता था नहीं साक्षी में ज्वर आपने में सत्य तो आरोप करके साक्षी को ज्वर में जर आरोप करता था ये मिथ्या मिथ्या जो अभियोग दो की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित के लिए क्षमा प्रार्थना करता वहा साक्षी नरणम गाखी के शरण में जाता है चिताभाषा हमेशा सा, साक्षी का शुद्ध स्वरूप का चिंतन करता है साक्षी तो कुटस्थ असंघ है निष्क्रिय है शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई ज्वार नहीं ये बार बार चिंतन करता रहता है और क्या करेगा और कुछ नहीं बार बार कहेगा जैसे किसका नहीं है आपने नहीं लिया यहाँ था आप तो ऐसा नहीं आप ऐसे नहीं लेते नहीं ऐसे बोल दिया जैसे बार बार बोलते है ऐसे ये क्या करता बार बार साक्षी का चिंतन करता है साक्षी है कुटस्थ है निर्विकार असें कोई ज्वार नहीं यही न जाना यथा लोग करता, किसके ऊपर कर तो प्रायश्चित सिद्ध दोष प्रायश्चित के लिए मिथ्याभियुक्त पुनः पुनः क्षमा पीति मिथ्याभियुक्त तो जो पुरुष है उसको बार बार क्षमा प्रार्थना करता है इसी प्रकार एवं अयम चिदाभाष भी साक्षिणी असंग रूप आत्मा साक्षी उसमें भोक्तृत्व आदि आरोप लक्षण भोक्तृत्व कर्तृत्व सुखी दुख सुख दुख सब आरोप करता है यही मिथ्या होगा मिथ्याभियोगी प्रायश्चित के लिए साक्षिण आत्मानम क्षमापय वर्णम होता क्षमा प्रार्थना करता है जैसे उसके स्वरण में जाता है मिथ्या ताक्षिणं शरणं गतः